शांति शांति ही मन की पांच प्रकार की वृत्तियों में से प्रमाण वृत्ति और विपर्य वृत्ति इन दोनों वृत्तियों को लेकर के विचार किया विपर्य वृत्ति में यह समझने का प्रयास किया है मिथ्या ज्ञान उल्टे ज्ञान से कितनी हानि होती है कितना दुख होता है कितना कष्ट होता है आपको यह स्पष्ट किया गया था वृत्तियां जो पांच प्रकार की हैं ये पांचों वृत्तियां दुखदाई तो होती हैं, पर इसके साथ साथ सुखदाई भी होती हैं। वृत्तयः पंचत क्लिष्टा क्लिष्टाह महर्षि पतंजलि जी ने कहा है वृत्तियां पांच प्रकार की हैं। और दुख देने वाली क्लिष्ट कारत है दुख देने वाली और अक्लिष्ट कारते सुख देने वाली यानी वृत्तियां जिनका प्रयोग यदि हम बुद्धिमत्ता पूर्वक करेंगे वो वृत्तियां हमारे लिए सुख देने वाली बन जाएंगी और यदि उन वृत्तियों का प्रयोग बुद्धिमत्ता पूर्वक नहीं करेंगे तो दुखदाई बनेंगे यानी एक ही वृत्ति जहां हमें सुख दे सकती है वहां दुख भी दे सकती है पांचों वृत्तियां इसी प्रकार की है जैसे हमने विचार किया था प्रमाण वृत्ति इसका यदि व्यक्ति ढंग से बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है इनका तो प्रमाणों से कितना सुख लेता है व्यक्ति कितना सुख ले सकता है यदि इनका प्रयोग बुद्धिमत्ता पूर्वक नहीं करता है तो कितना दुख ले सकता है इस पर हमने विचार किया था ठीक इसी प्रकार से ये जो दूसरी वृत्ति है, है या वृत्ति इसका अर्थ मिथ्याजान है आपने जाना है पर ये जो मिथ्याजान है इस मिथ्याजान से दुख मिलता है सभी को जान सभी को पता है सभी इस विषय में जानते हैं पर सभी को ये, ये पता नहीं होता है कि इस मिथ्याजान से सुख भी मिल सकता है थ्याजान सुख का कारण भी बनता है दुख का कारण बनता है सभी जानते हैं, लेकिन सुख का भी कारण बनता है यह सभी जान नहीं पाते हैं इसलिए इस मिथ्याजान का उचित प्रयोग कर नहीं पाते हैं। जहां यह मिथ्याजान बंधन का कारण बनता है व्यक्ति को बार बार बंधन में डालने वाला होता है जन्म मरण के चक्र में व्यक्ति को धकेल देता है मिथ्या मिथ्याजान और वहीं इस मिथ्या मिथ्याजान से हम मुक्ति की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं मुक्ति का कारण भी बन सकता यही मिथ्या मिथ्याजान ये हमारे प्रयोग के ऊपर निर्भर करता है मिथ्या मिथ्याजान मुक्ति का कारण बने इस बात को सभी जानते हैं मिथ्याजान जो है व्यक्ति को रोक देता है मुक्ति की ओर बढ़ने नहीं देता है ये बात भी सही है ये भी उचित है मिथ्याजान व्यक्ति को रोकता है मुक्ति की ओर जाने नहीं देता है पर यह भी सत्य है मिथ्याजान व्यक्ति को मुक्ति की ओर अग्रसर भी करता है सहायक भी है जहां बाधक है वहां सहायक भी है यह मिथ्याजान इस बात को व्यक्ति को समझना चाहिए इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा है यह वृत्ति दुखुदाई भी है और सुखुदाई भी है आपके सामने मन की पांच अवस्थाएं आई क्षिप्त अवस्था मूढ़ अवस्था विक्षिप्त अवस्था एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था ये मन की पांच अवस्थाएं और इन पांचों में से प्रारंभ की जो तीन अवस्थाएं क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त इन तीनों अवस्थाओं में योग नहीं होता लेकिन एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में योग होता है जिसे योग कहा है तो क्षिप्त अवस्था में व्यक्ति राग और द्वेष का प्रयोग जब करता है तो दूसरों को दुख देने के लिए करता है राग से कितने अनर्थ लोग करते हैं यह सभी को पता है सभी इससे परिचित हैं राग से कितने अनर्थ करता है व्यक्ति और द्वेष से कितना अनर्थ कर डालता है सभी को पता है और पग पग पर हम इस बात को जानते हैं द्वेष के कारण कितना अनर्थ करता है व्यक्ति एक ईर्षा से एक क्रोध से कितनी बड़ी हानि कर लेता है व्यक्ति थोड़ा सा आवेश आ गया और किसी को मार डाला किस, किसी को बर्बाद कर दिया थोड़ा सा आवेश भर दो व्यक्ति के अंदर उस आवेश से नगर के नगर को नष्ट करवा दो द्वेष से कितने बड़ी हानि होती है इस बात को सभी जानते हैं पर इस बात को भी जानना आवश्यक है द्वेष से लाभ भी होता है लाभ भी होता है ये भी को समझ लीजिएगा द्वेष से हानि तो होता ही है सभी जानते हैं पर उस द्वेष से उस ईर्षा से लाभ भी होता है उसको पकड़ना है हमको ऐसे राग से अनर्थ तो करता ही है व्यक्ति राग से व्यक्ति चोरी कर सकता है राग से व्यक्ति झूठ बोल सकता है राग से व्यक्ति हिंसा कर सकता है राग से पता नहीं क्या क्या अनर्थ कर सकता है पर इस राग से लाभ भी कर सकता है किसी के प्रति राग है और उससे हम अच्छे काम भी करवा सकते हैं किसी के प्रति राग हो जाए और वो व्यक्ति उस व्यक्ति से अच्छे कर्म करवा सकता है और अच्छा कर्म करवा करके वो भी उसका फल ले सकता है और करने वाला भी फल ले सकता है जहां कृत से लाभ मिलता है स्वयं करने से लाभ मिलता है और दूसरों को कराने से भी लाभ मिलता है एक कृत होता है एक कारित होता है। खुद स्वयं करना वह है कृत स्वयं ने किया कृतम और दूसरा है कारित दूसरे से करवाना करवाने से भी हमको सुख मिलता है उसका फल मिलता है किया तो सामने वाले ने लेकिन मैंने करवाया तो उसका फल मेरे को भी मिलेगा प्रेरणा का भी फल मिलेगा इसलिए व्यक्ति राग से युक्त हो करके किसी को अच्छा पुण्य कर्म भी करवा सकता है मैं आपके सामने कुछ उदाहरण देता हूं मिथ्या जान से व्यक्ति अच्छे कर्म कैसे करता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में द्वेष रखता है ईर्षा रखता है असूया रखता है पसंद नहीं करता उस व्यक्ति को और उसने सामने वाले ने जिसके प्रति वो द्वेष करता है उसने दान की घोषणा कर दी मैं एक लाख रुपए अमुक व्यक्ति को देता हूं अमुख संस्था को देता हूं अलग अलग संगठन है दुनिया में अच्छे काम करने वाले हैं परोपकार करने वाले हैं उसके मन में आया और उसने उस संस्था को दान दे दिया एक लाख रुपए और जो दूसरा व्यक्ति है जिससे वो द्वेष करता है उसने देखा उसको अच्छा दिखाऊंगा मैं इसको एक लाख रुपए दिया इसने अब मैं इसको दिखाता तो हूं मैं दो लाख रुपए दूंगा वो जो द्वेष है उसके प्रति वो जो ईर्ष्या है उसके प्रति वो जो आक्रोश है उस व्यक्ति के प्रति उस द्वेष से उस ईर्ष्या से, वो पुण्य कर्म कर रहा है दान दे रहा है उसने एक लाख रुपए दिया तो ये दो लाख दे रहा है जैसे साधारण लोगों में राग द्वेष होता है तो विशेष लोगों में भी राग द्वेश होता है यानी सामान्य जन जिसको आप कहते हैं, उसमें रागद्वेश तो होता ही होता है और जिनको आप विद्वान कहते हैं उनमें भी रागद्वेश होता है वो ये क्या करते हैं एक ने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है और जनता तो उसका लाभ ले रही है और दूसरे विद्वान ने देखा अच्छा इसने एक पुस्तक लिखी इसको मैं दिखाऊंगा मैं दो पुस्तकें लिखूंगा और दो पुस्तक लिख डालता है वो उस एक पुस्तक से दुनिया का लाभ होगा तो उसने दो पुस्तकें लिखी तो उन दो पुस्तकों से भी दुनिया को लाभ होगा वो द्वेष से प्रेरित होकर के वो व्यक्ति पुण्य कर्म कर रहा है और ऐसा करना उसको मुक्ति की ओर ले जाएगा ऐसा करना उसको बंधन की ओर नहीं ले जाएगा मुक्ति की ओर ले जाएगा क्योंकि अच्छा कर्म कर रहा है तो कोई द्वेष से भी अच्छा कर्म करता है द्वेष से बुरा कर्म करता है सभी जानते हैं और इनके उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पग पग पर आप देख रहे हैं हर समय व्यक्ति किसी ना किसी को देखता रहता है द्वेश से प्रेरित तो होकर के कितना अनर्थ करता हुआ दिखाई देता है पर उसी द्वेष से कितना अच्छा सार्थक कर्म भी कर सकता है बस अंतर इतना सा है द्वेष से प्रेरित होकर के जो गलत कर्म किए जाते हैं वो सर्वाधिक किए जाते हैं बहुत गलत काम करते हैं लोग इस मिथ्याजान से प्रेरित होकर के गलत काम ही करते जाते हैं लेकिन कोई कोई विरला व्यक्ति कभी कभी परिस्थिति विशेष में कालिशेष में वो अच्छा काम करने लगता है वो कोई कोई एक आध काम करने लगता है पर दोनों कर्म हैं एक अच्छा कर्म हो रहा है द्वेष से और एक बुरा कर्म हो रहा है लेकिन बुरे कर्म ज्यादा हो रहे हैं अच्छे कर्म बहुत कम हो रहे हैं अगर आप द्वेष रखते हुए ही आपको द्वेषी रखना है तो कम से कम उस द्वेष का प्रयोग अच्छे काम के लिए करो उस गलत कर्म को करने की अपेक्षा उस द्वेष से अच्छा कर्म करोगे तो आपका भी भला होगा और जनता का तो भला होगा ही होगा दोनों का भला होगा स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं विद्यार्थी को पढ़ने में लोभ करना चाहिए लोभ इति राग लोभ का मतलब होता है राग राग नहीं होना चाहिए यही सुनते हैं हम लोग राग होना नहीं चाहिए राग हानि का है लोग किसी किसी के साथ राग करके कितने कितने अनर्थ किए हैं इतिहास गवाए इसके लिए वर्तमान तो स्पष्ट है प्रत्यक्ष है लेकिन इस राग से लाभ भी होता है पढ़ने में लोभ करो ये विद्यार्थी के लिए कहा जा रहा है यदि विद्यार्थी पढ़ने में लोभ नहीं करेगा पढ़ने में राग नहीं करेगा तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा विद्या ग्रहण नहीं कर पाएगा और विद्या हमेशा मुक्ति के लिए होती है ज्ञानान मुक्ति कहा है विद्या से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है विद्या से व्यक्ति के दुख छूट जाते हैं कष्ट दूर हो जाते हैं क्लेश दूर हो जाते हैं विद्या से और यदि वो व्यक्ति राग से युक्त होकर के वो विद्या ग्रहण कर लेता है तो उसका कल्याण होगा और दूसरों को हानि नहीं पहुंचाएगा तो राग से भी अच्छा कर्म करता है व्यक्ति द्वेष से भी अच्छा कर्म करता है यानी अविद्या हानिकारक है लेकिन उस अविद्या को लाभकारी कैसे बनाया जाए यदि इस शैली को व्यक्ति पकड़ ले इस स्थिति को जान ले कि इस अविद्या से मैं लाभ उठाऊंगा हानि नहीं उठाऊंगा तो उसका योग प्रारंभ होने लग जाएगा क्योंकि हम लोग तीन अवस्थाओं में ही उत्पन्न होते हैं और तीन अवस्थाओं में ही बड़े हो जाते हैं और तीनों अवस्थाओं में बूढ़े हो जाते हैं और तीनों अवस्थाओं में ही मर जाते हैं हमारा जो जीवन का जो जीवन की यात्रा है बहुत लंबी यात्रा ये पूरी यात्रा में तीनों अवस्थाओं में रह करके हम काम करते हैं यह तो क्षिप्त अवस्था में रहेंगे या मूढ़ अवस्था में रहेंगे या विक्षिप्त अवस्था में रहेंगे और इन तीनों अवस्थाओं में रह करके हम पाप कर्म बहुत अधिक करते जा रहे हैं क्योंकि इन तीनों अवस्थाओं में रागद्वेश सदा रहते हैं और इन राग द्वेष के कारण से हम इतने गलत कर्म करते जा रहे हैं इतने गलत कर्म करते जा रहे हैं और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी हमारे कर्म पाप अधिक बढ़ जाएंगे ये जो मनुष्य का शरीर हमको मिला हुआ है यह दोबारा मिलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये जो शरीर मिला है ये मुक्ति के लिए मोक्ष के लिए अपवर्ग के लिए मिला है दुखों को दूर करने के लिए मिला है यदि आत्मा अपने दुखों को दूर कर सकता है इस मनुष्य शरीर में ही कर सकता है कुत्ते गधे घोड़े सुवर के शरीरों में आत्मा कुछ नहीं कर पाएगा वो तो भोग यो नहीं है वहां तो भोगना है पर कर्म करना है तो इस मनुष्य शरीर में कर सकते हैं और इस मनुष्य शरीर में रह करके राग द्वेष से प्रेरित होकर के हम बुरे कर्म ज्यादा करते जा रहे जो कि बंधन का कारण बन रहा है इसको रोकना है हमें और इसको रोक करके जब हम ये काम करने लग जाएंगे कि मैं कम से कम इस राग द्वेष से तो दूर नहीं हो पा रहा हूं लेकिन इस राग द्वेष का सदुपयोग तो करूं अच्छा प्रयोग करूं और अच्छा प्रयोग करके मैं मुक्ति की ओर बढ़ू आज स्वामी दयानंद सरस्वती जी को हम स्वामी दयानंद सरस्वती इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने अविद्या का उचित प्रयोग करके ऋषि बने ऋषित्व तक पहुंचे महापुरुष बने वेदों को हम तक पहुंचाए आर्य समाज की स्थापना किए आर्य को श्रेष्ठत्व को इस धरती पर पुनः स्थापित किया है अगर उन्होंने अविद्या का प्रयोग नहीं किया होता तो वो स्थिति तक नहीं पहुंच पाते चाचा का मृत्यु चाचा की मृत्यु और बहन की मृत्यु इन दोनों मृत्युओं ने उनको ईश्वर तक अग्रसर किया है मिथ्या जाने मैं नहीं मरना चाहता मैं नहीं मरना चाहता मैं ना मरूं ये जो मैं ना मरूं ये जो डर उस व्यक्ति को लगा यह है अभिनिवेश यह है अविद्या इस अविद्या से प्रेरित होकर के इस अभिनिवेश से प्रेरित होकर के वो ईश्वर की ओर अग्रसर हुए ये जो मिथ्या मिथ्याजान है कि मैं ना मरूं, मर नहीं सकता लेकिन उसको डर लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा कभी कभी ऐसा ना हो मैं मर जाऊं पर मैं मरना नहीं चाहता हूं लेकिन आत्मा तो मरता ही नहीं फिर भी उसको लगता है कि कभी मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा पर मैं मरना नहीं चाहता ये जो डर है इस डर को अभिनिवेश कहा है और यह मिथ्याजान है जबकि आत्मा मर नहीं सकता पर इस मिथ्या मिथ्याजान ने व्यक्ति को कहां तक पहुंचा दिया ऋषितु तक पहुंचा दिया इसलिए इस मिथ्या मिथ्याजान का सदुपयोग करना दुरुपयोग करना हमारे हाथ में तो राग द्वेष द्वेश मोह इनके माध्यम से हम पाप कर्मों को जो करते हुए जा रहे हैं उनको रोकना है और पुण्य कर्मों की ओर बढ़ना है जिससे कि हम मुक्ति की ओर बढ़ सके अपवर्ग की ओर बढ़ सके और ये मिथ्याजान रूपी वृत्ति विपर्य वृत्ति हमारे लिए सुखदाई बने दुखदाई ना बने इसके लिए हमें मेहनत पुरुषार्थ करना है ओ... cha